अधिकरण चल रहा था कर्म का उद्देश्य के रूप में देखेंगे परिणाम के रूप में देखेंगे तो चार प्रकार का परिणाम होता है एक तो उत्पाद्य उत्पन्न किया जाता है और विकार्य विकार होकर करके परिणामों के जो फल होता है आप्य और संस्कार जितने कर्म हैं ये चार विभाग के अंदर अंतर्गत ही आते हैं कोई कर्म करने के बाद में उत्पन्न होता है वस्तु प्रकट हो जाती है वो उसका परिणाम है और कोई वस्तु विकृत हो जाती है जैसे दूध का दही बनना इत्यादि। और कर्म करने के बाद कोई फल को प्राप्त किया जाता है तो ये कर्म विभक्ति संबंधी जितने भी प्राप्ति है ये सब आप्य होते हैं प्राप्त होता है और एक होता है संस्कार्य संस्कार के द्वारा शुद्ध किया जाता है पहले अशुद्ध रहता है कुछ संस्कार करेंगे शुद्ध हो जाता है हमारे जितने भी साधन हैं ये सब ये संस्कार्यौरी के कर्मों में आते शुद्ध करने के लिए होता है जो नित्य कर्म है संध्यावंदनादि नित्य कर्म है नैमित्य कर्म है और तत्संबंधित जितने भी साधन है शौच आदि सभी ये संस्कारिक रूप में माना गया है तत्थिति में उन संस्कारों को अपनाने पर वो संस्कारी होगा शुद्ध हो जाएगा शुद्धता यहां शास्त्रीय पद्धति से जो शुद्धता है वही शुद्धता है बाकी का शुद्धता का कोई यहां विनती नहीं आप जो है स्नान करके शरीर में लेबल लगा दिया क्या बोलते हैं वो स्प्रे लगाया ऐसे इसको शुद्ध नहीं बोलते हाँ वो वो उसकी शुद्धता के यहाँ मिलती नहीं है यहाँ शुद्ध माने आपने स्नान किया एक शास्त्रीय विधि से स्नान किया तो शुद्ध हो गया ऐसा मान बाकी स्नान से शास्त्रीय शुद्धि नहीं होती स्नान जैसे तैसे किया इसी नहीं होता तो शास्त्र में जैसे स्नान करने के लिए कहा है ऐसा यदि आपने स्नान किया तो वो शुद्ध है, शुद्ध है। ऐसा मानता सब चीज ऐसा पानी भी पी रहा है तो पानी जैसा पीने के लिए कहा वैसा पीना चाहिए इसलिए बहुत कठिन है ये ये संस्कार जो शास्त्रीय जीवन ना बहुत कठिन होता है ये ऐसे नहीं चलते फिर मनमानी करेंगे उसी के साथ फिर अपना भी शास्त्रीय भी होगा ऐसा नहीं होता शास्त्र तो बिल्कुल कठिन बोलता है ऐसे ही करना है तो करो नहीं तो नहीं करो आप करें तो संस्कार से फल मिलेगा और नहीं करे तो उसका फल नहीं ये संस्कार होते हैं तो भाष्यकार ने पहले वाला बहुत छोड़ दिया कि ये उत्पाद्य और विकार्य तो मोक्ष नहीं है किंतु उसमें आप्य और संस्कार्य दो में मोक्ष आ सकता है ब्रह्म विद्या आ सकती है तो उसको लेके निराकरण किया था कि स्वात्मरूपत्व से ही अनाप्यत्व ये मोक्ष आत्मा की जो प्राप्ति जिसको हम कहते हैं यदि भी आत्म प्राप्ति आत्मज्ञान इत्यादि कहा जाता है किंतु वास्तविक में वो कोई प्राप्ति नहीं है क्योंकि स्वरूप स्वात्म स्वरूप होने से जैसे मनुष्यत्व को आप प्राप्त नहीं करते मनुष्यत्व पहले से प्राप्त हुआ है तभी आप मनुष्य बना हुआ है मनुष्यत्व को मनुष्य प्राप्त मनुष्यत्व प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती स्वरूप माना जाता है जो मनुष्य बना है शरीर दिखाई दे रहा है मनुष्य जैसा तो मनुष्य तो उसमें रहेगा तो आजकल तो कुछ और भी चल रहा है मनुष्य शरीर दिखने पर भी तो उसमें मनुष्यत्व तो नहीं है ऐसा लोग कहता है तो मनुष्य तो बनाने के लिए भी कुछ लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी जो है वो नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहिए मनुष्यत्व तो नहीं है ऐसे होता इसका मतलब मनुष्यत्व तो से लक्षण भी थोड़ा बिगड़ गया जो भी है लेकिन स्वरूप होने से प्राप्त होगा ये कहना चाहता जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि का स्वरूप है किसी भी स्थिति में रहेंगे अग्नि उष्ण रहे। ऐसा होने पर आत्मा को प्राप्त करने योग्य नहीं कहा जा सकता इसलिए उसका निराकरण किया आत्मा किसी भी प्रकार प्राप्त करने योग्य नहीं है और कारण बताया क्योंकि स्वरूप अतिरिक्त मानने पर भी समझ लो कि अब दुई दी है आप कहते हैं कि वो आत्मा हमारा अभी प्राप्त नहीं हमारे तो अभी शरीर आत्मा ही प्राप्त है शरीर कोई हम आत्मा मानते हैं बाकी बाहर की आत्मा के बारे में कोई अर्थ पता नहीं ऐसा यदि आप कहते हैं तब बोलता है कि बाहर जो जो आत्मा जिसको आप मान रहे हो इसके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यापक है परिच्छिन्न है तो उसको व्यापक मानेंगे वो व्यापक मानेंगे तो उसका अर्थ क्या हुआ वो भी प्राप्त ही हो जाता क्योंकि तो व्यापक माने तो सर्व जगह रहे व्यापक माने सर्व जगह रहने वाला होगा सर्वत्र रहने वाला सर्वभूत द्रव्य संयोगित्व विभुत्व कहा उसी व्यापक होता है तो सभी में रहेगा सभी में रहेगा तो आपके अंदर भी रहेगा तब भी वो प्राप्त नहीं होता जैसे आकाश को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता यदि कोई कहे मैं आकाश को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं वो तो महामूर्ख कहा जाएगा आकाश को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता मैं वो आप नहीं चाहे तभी प्राप्त हो जाता इसलिए आत्मा भी ऐसा है आप आत्मा को नहीं चाहते हैं तब भी आत्मा प्राप्ति ही रहता है ईश्वर भी ऐसा ईश्वर भी सर्वव्यापक है ईश्वर को आप मना करो ईश्वर को नहीं चाहो ईश्वर को भजन करो या नहीं करो कुछ भी करो ईश्वर तो आपके साथ रहेगा वो छोड़ के जा ही नहीं सकता हम क्या करें? रहना ही पड़ेगा जैसे घड़ मिट्टी का से बना हुआ है अब घर कहता है कि मैं मिट्टी को नहीं रखूंगा मिट्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है ऐसा बोले हो सकता है क्या वो मिट्टी से ही बना हुआ मिट्टी को छोड़ देंगे जैसे तरंगे हैं तरंगे कहेंगे हम समुद्र को पानी को छोड़ करके रहेंगे पानी हमको नहीं चाहिए ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता मतलब वो प्राप्त ही रहता है इसीलिए वो आपके नहीं है ना ये चार चीज को स्पष्ट समझना ये सब भ्राष्ट्रकार के मुख्य सिद्धांतों में आते हैं कि ये इनकी इन्हीं के आधार पर वो सारे सिद्ध करते रहते जो जितना ये कुछ बोल रहे ना ये जो इसको स्पष्टता होनी चाहिए चार कोई भी कर्म का वो चार के विभाग के अंदर अंदर्गत आएगा अब इसमें से कुछ भी आत्मा का नहीं हो सकता बिल्कुल सीधे सीधी युक्ति है अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत सोच समझ करके आपको परीक्षण निरीक्षण करके करना पड़े ऐसे भी नहीं है सीधा सीधा ये नहीं लग सकता एक लक्षण आत्मा का मानेंगे तब भी ये कुछ भी नहीं लगता एक लक्षण भी मानेंगे आत्मा का तब तो ये हो नहीं सकता तो आत्मा सर्वव्यापक है ये एक ही लक्षण आप स्वीकार करते हैं तब भी हो नहीं सकता अब जो है संस्कार्य की बात है तो संस्कार्य होगा तो इसके लिए भाषण में कहते हैं नाभि संस्कार्यो मोक्ष बहुत वादियों की मान्यता है कि मोक्ष एक प्रयोजन है संस्कार जैसे कहते हैं ना अंधकरण शुद्धि होने से ज्ञान होता है यह बहुत कहा जाता है शरीर शुद्धि होना चाहिए अंतकरण शुद्धि होनी चाहिए ये होना चाहिए वो साधन करना चाहिए तब शुद्ध होगा पवित्र होगा तब होगा तब मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा ऐसा तो बहुत सारे कहते हैं जितनी दुविधवा दी है वो इसी पर ही आधारित है वो कहते हैं पहले आपके अंदर भगवान नहीं रहता नहीं रह सकता क्यों आप हाँ तो पूरा कचड़ों का क्या डब्बा है उसमें कौन से भगवान रहेगा भगवान तो शुद्ध स्थान में रहेगा पवित्र स्थान में रहेगा तीन क्या ऊपर के स्वर्ग में रहने वाले भगवान और कमल के बीच में बैठने वाले भगवान ऐसे स्थिर सागर में जो भगवान सोता है वो भगवान आपके कतरे डब्बे में कम बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे इसीलिए आप अशुद्ध है जो पहले स्वीकार करो बोलता फिर बोलता है अब आप अशुद्ध हो गया आप ऐसे भगवान को अपने अंदर बिठाना चाहते हैं तो आपको शुद्ध करना पड़ेगा हाँ। तब आप समझेंगे बात तो सही है ये भगवान हमारे अंदर रहता है तो फिर इतनी कठिनाई क्यों होती है कि तो भगवान हमारे अंदर नहीं रहता है क्योंकि तो हमारे बुद्धि बिगड़ जाती है हम कुछ करते हैं कुछ फल कुछ होता है ऐसे सब होता है इसका मतलब ये तो पक्का है कि भगवान हमारे अंदर नहीं है ये विश्वास कर लेंगे जो द्वैदवादी बोलते हैं इसलिए द्वैधवादियों के पीठ ज्यादा लोग जाते क्योंकि तो द्वैदवादी जो कहते हैं वो सुनने वाले को स्वीकार हो जाता है तो कि बिल्कुल युक्ति से है सही कह अब भगवान नहीं रहते तो आपको भगवान को अपने अंदर रखना है कि आपके मन को आपके अंदर आत्मा को वृंदावन बनाना पड़ेगा तब भगवान आके वहां वो बांसूरी बजायेंगे जो भी करना करेंगे लेकिन तब तक, तक नहीं होगा तो इसके लिए क्या करना है एक एक साफ करो बोलता है शरीर आपका साफ नहीं है इसलिए शरीर को साफ करने के लिए स्नान करो स्नान करो स्नान करो जब जब स्नान करने को मौका मिले स्नान करो तो हरेक काम में स्नान करना पड़ेगा आ, जैसे सुबह उठ के तो स्नान करना ही है फिर उसके बाद में आ, कभी भी आम शौचालय जाते हैं तब तब तब स्नान करना है आ, फिर लघुसंगा के लिए जाते हैं तब तो पंज स्नान तो अवश्य करना है पूरा स्नान करना तो, तो ठीक है नहीं तो पंज स्नान करना पड़ेगा ऐसे स्नान करते रहना जब तक वो तो स्नान करते करते वो शुद्ध हो जाएगा इसे कहना है फिर उसी के साथ शरीर को शुद्ध करने के लिए बहुत खान का भी नियम है वो भी है अब बात तो सही है वो करना पड़ता है क्योंकि तो उसके साथ में आपको मन भी शुद्ध हो जाता है कि आप शरीर के दोष के बारे में सोचेंगे शरीर से विरक्ति आ जाए तो ये स्नान आदि करने शौज आदि नियम का पालन करने का फायदा क्या है वो शुद्ध तो होना वो एक बात है दूसरी उसी से विरक्ति आ जाए क्योंकि तो बार बार स्नान करना पड़ रहा है देखो कितना गंदा है कितने भी बार स्नान करो फिर मिल आता है फिर भी बदबू आएगा फिर वो उसमें खुशबूदार ये सब लगाना पड़ेगा ऐसे हो जाता है वो, वो अपना स्मेल अपने को खराब नहीं लगता है अपना स्मेल दूसरे को खराब लगता है तो कोई पास में आगे बैठते तो बैठना जाता है इधर से उधर करता है इधर से करता है तो सब प्रॉब्लम होता है क्योंकि दूसरे का स्मेल अच्छा नहीं लगता वो है वो नहीं समझता है कि हमारा भी स्मेल उसको लग रहा है तो स्मेल तो सबका है वैसा हो जाता है इसीलिए वो आ जाए इसलिए परमजनी मैर की सहूज का बहुत बड़ा हल बताया उन्होंने कहा सऊजा स्वांग जुगुप्सा परे रसम सब शौद का अभ्यास करने से सबसे पहले अपने शरीर के साथ घृणा होगी दूसरे शरीर के साथ नहीं वो दूसरे शरीर के साथ घृणा होने तो बाद की बात है पहले अपने शरीर के साथ घृणा हो जाए कि देखो ये शरीर कितना कचरा भरा हो कितना भी साफ करो स्नान करो ये इधर से उधर से जितने इंद्रिया है सबको आप साफ कर रहे जितने छेद है और सभी से मल निकलता है उसको सब आप साफ कर रहे हैं कितना बार यह करो कोई भैया नहीं फिर उसमें जो बहुत बराबर अंदर जो व्यस्ट कारण जाए आता है फिर पर असंसर्ग और किसी के साथ संसर्ग नहीं करेगा इसका मतलब परेर असंसर्ग मतलब अन्य व्यक्ति के साथ संसर्ग नहीं करेगा इतना ही नहीं है कोई भी दूसरी चीज को टच करना तक नहीं चाहे ये हाथ यहाँ लगा रहे अभी हम हाथ यहाँ लगा वो नहीं लगाएगा वो हाथ लगाएगा तो वहां गंदा होगा फिर उसको तो साफ करना पड़ेगा तो तो सोच के ऐसे ऊपर हाथ टच नहीं करेगा किसी से टच नहीं करेगा वो टच नहीं करेगा ऐसे करके घृणा तो ये घृणा भाव अंदर बैठेगा तो वो शरीर से अलग होना धीरे धीरे हो जाएगा इसके लिए वो संस्कार करते हैं शास्त्र कहता है कि इसको संस्कार करो तब क्या है घृणा हो जाएगी और वैराग्य हो जाएगा वैजाराग्य हो जाएगा तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के। तो चांस है इसी प्रकार मन को ये तो आप जानते हैं जब आदि जो करते हैं वो जब पे नैब सिद्ध इत्यादि बोलते हैं कि जब करके ही वो सारे फल को आप प्राप्त कर सकता है या मन के द्वारा होता है एक एक का संस्कार बताए भोजन का संस्कार रव सहन का संस्कार और फिर मन का संस्कार सब संस्कार ये सारे संस्कार से आपके जो आ, मैंने पंचकोष है ये शुद्ध हो जाएंगे अब जब शुद्ध होगा तब भगवान को वहां रखने के बारे में सोचा जा सकता है तब चिंतन कर सकता है कि भगवान आपके आपके हृदय में आके रहेगा इतना अब ये कौन निश्चय करेगा कि आप पूरा शुद्ध हुआ है कि नहीं शुद्ध हुआ वो बोलता है ये आप निश्चय नहीं कर सकती भगवान निश्चय करे अब रोज भगवान को बोलते रहना कि जब हम शुद्ध हो जाएंगे आप हमारे अंदर आ जाना ऐसा बोलना अभी नहीं बुलाना है जब शुद्ध होंगे तब आके बैठना ऐसा बुलाना तब जब समय हो जाएगा भगवान आके अंदर बैठ जाएगा तब तो फिर आपका हो जाएगा सारुख्यादि जो भी है वो बन जाएगा इत्यादि करते हैं उनका इसका मकाने का तात्पर्य ये संस्कार रूप मोक्ष को संस्कार्य संस्कार का फल से मोक्ष को मानने का बहुत प्रचार है इसलिए कहते हैं ना भी संस्कार मोक्ष हमारा मोक्ष ऐसा संस्कार भी नहीं है ये ना व्यापार अपेक्षा कि संस्कार का मतलब संस्कार भी तो कोई व्यापार करना पड़ेगा मानसिक जो भी संस्कार रोहना है उसके लिए व्यापार तो करना पड़ेगा देखो संस्कार क्या होता है भाषिकार कहते हैं संस्कारों ही नामा संस्कार्य गुण आधान दोष अपनयने न दो प्रकार का होता है जिसको हम संस्कार करना चाहते हैं वो वस्तु हो जाएगी संस्कार्य उस वस्तु में कोई गुण का आधान करेंगे या तो दोष का अपनयन करेंगे या तो कुछ उसमें मिला करके शुद्ध करेंगे अथवा उसमें कुछ कतरा वतरा बढ़ा है उसको साफ करेंगे दोनों प्रकार के संस्कार माना जाता है यह संस्कार होता यह तो व्यापार हो गया न दावत गुणाने आधारे न संभव मोक्ष के बारे में सोचते हैं कि दो प्रकार का संस्कार हो सकता है एक तो मोक्ष में कुछ गुण का आधान करें अथवा मोक्ष में कुछ दोष है उसको हटा दे तो बोलते हैं न गुण आधा ने न संभवती गुण के आधान करके मोक्ष को शुद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि अनाधेय अतिशय ब्रह्मस्वरूपत्व मोक्षस्य हमारा मोक्ष क्या है आगे कहेंगे ब्रह्म मुक्ति ही आत्मैव मुक्ति ही ऐसा कहें अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूप है मोक्ष किंतु तो कैसा ब्रह्म स्वरूप है वो कोई अतिशय को, को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म स्वरूप नहीं ब्रह्म स्वरूप मानने वाले भी ये है मानते हैं कि अब ब्रह्म होने पर भी ब्रह्म में अतिशय उत्पन्न नहीं है अतिशय उत्पन्न करने के लिए कर्म करना पड़ेगा ऐसे मानते हैं वो नहीं है अनाधे आना, अतिशय कोई अधिशय का आधान नहीं कर सकते ऐसा ब्रह्मस्वरूप है ऐसे ब्रह्मस्वरूप वाला मोक्ष में कौन से गुण का आधान करेंगे कोई गुण आके उसमें जुड़ता ही नहीं क्योंकि वो असंभव ही अयम मोक्षा अब जोड़ना चाहते तो नहीं जोड़ सकते जैसे आकाश में कोई गुण का आधार नहीं होता गुण का आधान नहीं होता आप साधनादि करके अपने अंदर जो गुण का आधार मानते हैं अब ये मानते हैं कि हम पहले ऐसा नहीं था अब हमारे अंदर बहुत गुण आ गया हम बहुत गुणी हो गए गुणवान हो गए पहले तो हम ऐसे ही थे अब जो है हम सिद्ध हो गए ऐसे मानते हैं ये कोई काम का नहीं है क्योंकि ब्रह्म की दृष्टि से ऐसा कुछ आपके जुड़ेगा ही नहीं और जो जुड़ा हुआ है वो ठीक नहीं होता है यार नहीं होता नित्य होता और जुड़ा क्या आपको जो लग रहा है ना वो मन में कुछ जुड़ गया है मन की पहले वृत्ति बदल गई अभी दूसरी वृत्तियां आ गई उन वृत्यों के कारण आप उनको गुण मान के अपने में मान लेते हैं तो मन के साथ तादात में रहने के कारण उन गुणों का आधान अपने में माना जाता है नहीं तो आत्मा में कोई गुणों का आधान संभव नहीं है ठीक है तब तो उस प्रकार संस्कार हो ना भी दोष अपने ना ठीक है तब तो फिर दोष का निवारण करते हुए मोक्ष को माना जाए संस्कार विषय तो बोलते वो भी नहीं है नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूप अथवा मोक्षस्य दोनों कह गया वो मोट तो नित्य शुद्ध स्वरूप है वो अशुद्ध नहीं किया जा सकता उसको अशुद्ध कब होता है जो वस्तु जैसी है उसमें बाहर से कुछ आधान करने पर बाहर से कुछ आके गिर गया कुछ आके पड़ गया तो उस समय वो पड़ा हुआ जो है वो दोष माना जाता है वो उसका नहीं है उस वस्तु का नहीं है बाहर से आया हुआ है अन्य वस्तु अंदर के साथ संबंध करके एक वस्तु को हम दूषित मानते किंतु नित्य शुद्ध में ऐसा नहीं होगा नित्य शुद्ध में दूसरा कोई आ नहीं सकता और दूसरा ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं ब्रह्म में आएगा तो ब्रह्म ही आएगा और अलग कुछ आ नहीं सकता ऐसे में कोई दोष का आदान होना संभव नहीं इसलिए यह सब कथन व्यर्थ ब्रह्म की दृष्टि से इसका कोई मतलब नहीं होता अब जैसा पानी में पानी मिल गया तो कोई गलत नहीं होता दोष नहीं माना जाता है किंतु तो पानी में मिट्टी मिल गया तो वो दोष माना जाता है तो मिट्टी का निवारण करना चाहिए क्योंकि पानी पानी है मिट्टी नहीं है मिट्टी मिट्टी है मिट्टी को जहां रहना चाहिए वहां रहना मिट्टी को मिट्टी में रहना चाहिए पानी को पानी में रहना चाहिए ऐसे में पानी में मिट्टी या मिट्टी में पानी हो गया तो उसका दोष माना जाता है मतलब ये गंदा हो गया ऐसा माना जाता अब यहां तो ऐसा हो ही नहीं सकता ब्रह्म में यदि अब्रम्ह मिल जाए तब तो ब्रह्म कालंकित होने की संभावना थी अब ब्रह्म में अब्रम्ह नहीं मिल सकता क्योंकि अब्रम्ह कोई है ही नहीं ब्रह्म ही है जो भी मिलेगा ब्रह्म ही होगा है तब कहा उसका उसमें कोई दोष आ सकता नहीं हो सकता और शास्त्र तो कहते हैं नित्य शुद्ध ब्रह्म है वो नित्य शुद्ध बुद्ध का स्वभाव है तो नित्य शुद्ध रहने से उसमें कोई दोष का इनकी आवश्यकता है हो गया अब देखो अब किस प्रकार कर्म को पकड़े कर्म को पकड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बिगड़े कोई रास्ता नहीं बचाएंगे अब प्रकार क्या कहेगा आगे बताए यो आपने सिद्धांत लाएगा लाएंगे तो सारा हटा दिया किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है तो स्वात्म धर्म एवं संस्थिरो मोक्ष क्रियया आत्मी आत्मनि मणे अभिव्यते यथा आदर्शे निखर्षण क्रियाया संस्क्रियमाणे भास्वरत्व धर्म अब कहता है ये आपने कहीं भी ये कर्म को रखा नहीं किंतु ये एक प्रकार हो सकता है शास्त्र में कहा गया है इसलिए हम उस प्रकार कह रहे हैं क्या है स्वात्म धर्म एवा ठीक है मोक्ष तो स्वभाव है स्वात्म धर्म है आत्मा का धर्म है मोक्ष स्वात्म धर्म है वन होता हुआ भी तिरोूत मोक्ष वो तिरोधन हो गया ये तो आप भी कहते हैं हम भी कहते हैं मोक्ष तो स्वरूप है किन्तु अभी मोक्ष तिरोभूत है ठीक है अब तिरोभूत हो गया तो क्या करना पड़ेगा क्रिया या तो कुछ क्रिया करनी पड़ेगी और तिरुभूत जो छुप गया है वो छुपा छुपा करके रखा है या वो आच्छादन आ गया है उस आच्छादन को हटाने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ेगी उस क्रिया के द्वारा आत्मनि संस्कृमा माने आत्मा को संस्कारित किए जाने की स्थिति में अभिव्यज्य दे वो प्रकट हो जाता है यह तो मान सकते हैं तो उसमें क्या हुआ कि आत्मा का स्वरूप में कोई भेद नहीं हुआ स्वरूप तो जो का त्यो है और उसमें किसी कारण से वो तिरोभूत हो गया था अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा ज्ञान कारण माया कारण जो भी मान लो तिरोभूत हो गया ऐसे में कुछ क्रिया करनी पड़ेगी वो क्रिया के द्वारा संस्कार हो जाएगा संस्कार होने पर अभिव्यक्त होता है ये देखा गया है कहा यथा आदर्श से निघर्षण क्रियया संस्क्रिय माणे भास्कर जैसे दर्पण होता है आदर्श हाँ एक श्लोक भी है ना यथादर्श तले प्रख्ये पश्यत्यात्मात्मन हाँ ज्ञान मुत्प्य दिए क्षया पाप से यथादर्श तले प्रख्ये पश्यत्मान आत्मन ये आया भाषिकार ने उसका उदाहरण दिया है तैतरी उपनिषद में और गीता में सब जगह दिया इसमें ये कह रहे हैं कि ज्ञानम उत्प्य दे पुमसाम क्षया पापक पाप कर्म का क्षय होने की स्थिति में ज्ञान उत्पन्न होता है पुमसाम जो अधिकारी पुरुष है उनको उत्पन्न होगा यदि पाप का क्षय हो गया अब वो पाप का क्षय कैसे होगा उसके लिए कर्म करना पड़ेगा उपासना तालन करना पड़ेगा यथा आदर्श तले प्रख्ये प्रख्य मनिशु जो स्पष्ट किया हुआ साफ करके स्पष्ट किया हुआ जो आदर्श है दर्पण है उसमें पश्चिम आसमान अपने आप को आप देख सकते हैं ये तो होता ही है कि आदर्श दर्पण जो है धूल से भरा हुआ है तो आपको रूप दिखाई नहीं पड़ेगा तो रूप को देखना चाहते हैं तो उसको स्पष्ट करना मतलब स्वच्छ करना पड़ेगा स्वच्छ करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ेगी क्रिया के बिना स्वच्छ नहीं होता तो ऐसा स्वच्छ करके फिर उसी में देखा जाता है ऐसा देखा है इसी की बात को कह रहे हैं आदर्श आदर्शीय निघर्षण क्रिया निघर्षण वन साफ करने की जो क्रिया उसको करने पर भास्कर भास्करथ उसका जो चमक है उस फरण उसका जो चमक है वो स्पष्ट हो जाएगा और तब हम अपने को देख सकते हैं ऐसा कहे तो बोलते ना ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि क्रिया आश्रय अनुभव तेरात्मना आप जो है दर्पण का दृष्टान्त दे रहे हैं बात ठीक है दर्पण के मामले में वो सही क्योंकि दर्पण क्रिया का आश्रय हो, हो सकता है दर्पण में घर्षण क्रिया संभव है दर्पण नीचे है आप रगड़ो साफ हो सकता है किंतु आत्मा क्रिया का आश्रय नहीं होता आत्मा को ऐसा रखेंगे फिर रगड़ेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता किसी प्रकार आत्मा को साफ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे और रगड़ने को मिल जाए तो कर सकता था रगड़ने को नहीं मिलता जैसा आगाश को आप झाड़ू लगाना चाहें संभव है क्या आगाश में झाड़ू लग सकता है नहीं लग सकता भूमि में लग सकता है जल में लग सकता है और कई जगह लग सकता है लेकिन आकाश में झाड़ू नहीं लग सकता अब साफ नहीं हो सकता इसीलिए क्रिया का आश्रय नहीं होने पर आप साफ करने की वाली बात छोड़ दो ये देखो कितने मतलब बहुत सूक्ष्म रूप से सोच रहे ये तो मानते हैं सब और अपने आप आगे जाके कहेंगे चतुर्थाध्याय में कहेंगे वो तो में सब आवश्यक है बोलेगी किंतु आत्मा की दृष्टि से नहीं है सब जो भी साफ करने की बात कर रहे हैं अभी अभी हमने जैसा कहा तो शरीर की दृष्टि से मन की दृष्टि से सब साफ करने की बात होती है बुद्धि की दृष्टि से जो भी हो किंतु आत्मा के दृष्टि से साफ करने की बात करना गलत है क्यों उसका आश्रय वो बन नहीं सकता क्रिया आश्रय अनुपस्ते तो ये मत सोचो कि हम आत्मा को साफ कर रहे हैं आप आत्मा दुष्ट हो गया ऐसा नहीं होता आत्मा किसी की आत्मा दुष्ट नहीं होती आत्मा तो शुद्धि रहता है वो तो स्वभाव था शुद्ध है वो दुष्ट की आत्मा भी शुद्धि ही होता है उसका मन दुष्ट होता है लेकिन आत्मा दुष्ट नहीं होती ऐसा स्पष्ट है इसीलिए कहा क्रिया अनुभवते आत्मा आप बताओ कौन सी क्रिया आत्मा भी चलेगी कौन सी नहीं किया ये देखा गया यदाश्रया क्रिया तम अकूर्वती नई लभते जो क्रिया है जिसके आश्रय लेकर के जो क्रिया वो क्रिया वहाँ प्रवृत्तित नहीं होते हुए भी अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं करती मतलब क्रिया को प्रवृत्त होने के लिए एक अधिष्ठान चाहिए आश्रय चाहिए वो आश्रय में क्रिया प्रवृत्त नहीं हो पाती है तो वो क्रिया नहीं संभव है जैसे आकाश को झाड़ू लगाना झाड़ू लगाने की क्रिया है अब आकाश में वो क्रिया प्रवृत्त नहीं हो सकती है तो हम कह नहीं सकते आकाश को हमने झाड़ू लगाया नहीं बोल सकते तो क्रिया प्रवृति नहीं हुई ना वहाँ यहाँ ऐसा है आत्मा में ये संस्कार क्रिया प्रवृत्त नहीं हो सकती है तो फिर उसी में संस्कार करेंगे ये बात कैसे बताएं? इसीलिए बोला यदा आश्रय क्रिया जिसको आश्रय करके क्रिया चलेगी तम अकूर्वती उस आश्रय में क्रिया प्रवृत्त नहीं होते वो हो। क्रिया के जो भी आज संबंध है उसको लेके प्रवृत्त नहीं होती है तो नैवात्मान लब दे यानी क्रिया अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं करती नैवात्मान लब दे मन क्रिया क्रिया रूप में प्रगढ़ होना है कब होता है जब उसका आश्रय होता तो चलने वाले व्यक्ति ही नहीं है तो चलेगा कहीं तो नहीं होगा ना उसके आश्रय चाहिए वो आश्रय चाहे वो तो तब चलेगे तब नहीं नहीं तो नहीं चलता यदि आत्मा क्रिया विक्रियेगा अनिश्चित आत्मा ना प्रसन्नगा यदि आप मानो कि आत्मा क्रिया से विकारित होता है किसी प्रकार संस्कार के द्वारा विकार के द्वारा किसी भी प्रकार कोई भी प्रकार का परिणाम वहां आता है आत्मा में ऐसा मानो यदि आत्मा को ऐसा मानो तो हम तो यही कहेंगे यदि आत्मा में कोई विक्रिया होती है तो अनित्व तो अनिट्य आत्मा तो का हो जाएगा जैसे घड़ घड़ में विक्रिया होती है इसलिए घड़ अनित्य है वस्त्र आदि में विक्रिया होती है अनित्य है शरीर में विक्रिया होती है अनित्य है तो जहां जहाँ विक्रिया होती है वो सब अनित्य होता है तो आत्मा में भी किसी भी प्रकार की विक्रिया मानेंगे तो अनित्य होगा न आत्मा व्यद्धा होती है न आत्मा शुद्ध होती है आत्मा को शुद्ध होना गंदा होना ये सब नहीं होता है ऐसी स्थिति में कोई भी क्रिया को वहां संबंधित नहीं किया जा सकता क्योंकि भगवत गीता में कहा अविकार्यो ये मुच्चते वाकयानी बाध्यजन यदि आत्मा को विक्रिया वाले मानेंगे तो अविकार्योयते ये जो भगवान कह रहे हैं वो विकार्य नहीं होता है ऐसा उसका स्वरूप कहा इत्य एवं आदि निवाक्य नित्यादि वाक्य बाध्य बाधित हो जाते हैं इसीलिए उसको नहीं लेना सच्चा अनिष्ठ तो बोलेगा नहीं कोई बात नहीं भगवत भगवदगीता बाधित होने से क्या है वो तो विकार को उनको करना है बोले ना सच्चा ये तो बड़ा अनिष्ट है कि अविकार्य जो वस्तु को आप विकारित करके कुछ करना चाहें यह अनिष्ट होता है ये स्वीकार्य नहीं आत्मा को विकारित करना किसी को स्वीकार्य नहीं क्योंकि विकार्य होंगे तो अनिश्चित हो जाएगा तस्माद् न स्वाश्रया क्रिया आत्मन संभवती इसीलिए स्वाश्रय क्रिया आत्मा में संभव नहीं आत्मा को आश्रित होने वाली क्रिया को स्वाश्रय क्रिया कहा आत्मा को आश्रय बना के कोई क्रिया हो वो संभव नहीं चारों प्रकार की क्रिया के बारे में कहा तो चार फल देने वाली क्रियाएं हो सकती थी किंतु कोई नहीं हो उसके लिए आश्रय क्रिया का आश्रय ही नहीं बन सकता तस्माद न स्वाश्रया क्रिया आत्मन संभव अन्य आश्रय ठीक है स्वाश्रय में क्रिया ना हो अब पूर्वी क्या ठीक है आत्मा में क्रिया ना हो रही है ठीक है किंतु दूसरे में होने वाली क्रिया से आत्मा को फायदा मिलेगा है ना ऐसा दूसरे में होने वाली क्रिया से आत्मा को फायदा मिलेगा ऐसा होता है जैसे वो कपड़ा जो है गंदा है कपड़ा गंदा है तो लोग कहते हैं आप भी गंदा है बोलते ये गंदा कपड़ा पहना हुआ तब क्या करेंगे गंदे कपड़े को आप साफ करेंगे तो गंदे कपड़े साफ हो गया तो कपड़े के साफ होने के कारण आप भी साफ हो गया वो स्वच्छ शुद्ध व्यक्ति है शुद्ध ब्रह्मचारी है जो सफेद कपड़ा अच्छा पहना हुआ तो सफेद कपड़े में कोई भी गंदगी नहीं है तब उसी के द्वारा ये हो गया ना वो उसी के द्वारा वो दोषित हो गया उसी के द्वारा हो गया वो गंदगी और शुद्ध होने में कपड़ा आश्रय हो गया अन्य आश्रित क्रिया अन्य में होता है ऐसा बहुत देखा गया है क्रिया अन्य में हो और फल दूसरे में दिखाने पड़ जाए जो ऐसा भी यहां नहीं हो सकता आत्मा को यह भी नहीं मान सकते शुद्ध आत्मा में नहीं होता है आत्मा संबंधी में होता है ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि अन्य आश्रया क्रियाया अविषयत्व न तया आत्मा संस्क्रिय अन्य में आश्रित होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया का आत्मा विषय नहीं बनने के कारण भी आत्मा का संस्कार नहीं हो सकता अन्य मन मन आदि ले मनादि अशुद्ध है मनादि को शुद्ध करेंगे उसी से आत्मा शुद्ध हो जाएगा ये भी नहीं मान सकते क्योंकि मनादि के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है जिससे कोई वो शुद्ध हो जैसा कपड़ा और आपका संयोग है ऐसा मन के साथ आत्मा का संयोग नहीं है ये सब दूसरे अध्याय के दूसरे बाद में इसके बारे में सब कहेंगे अविषय तो न तया आत्मा संभोग इसलिए आत्मा ऐसे संस्कार का भी विषय है जिसे आत्मा का संस्कार नहीं हो सकता अब देखो कहा क्रिया को रखें क्रिया को रखने के लिए कोई स्थान बचा नहीं ऐसे कर दिया पूरा उनको बांध के रखा बा चैतन्य जरूर मानते व्यापक भी मानते वो वो उनके अपने तीय भी है वो बोलते हैं की आत्मा चैतन्य है सब कुछ है ऐसा होता हुआ भी ये ये, कुछ काल के लिए कुछ समय के लिए नित्य नित्य शुद्ध ऐसा भाव में नहीं कुछ काल के लिए वो अशुद्ध जैसा हो जाता है अब वो अशुद्धता को साफ करने के लिए सब कर्म काम करता है जब साफ हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा ऐसा मान। साफ मन दरने। दरने। दरने। वो, वो, वो, वो, वो उनको वो अलग नहीं कर, कर रहे वो क्यों उसी के द्वारा ही आत्मचैजन्य की प्राप्ति हो रही है अब आत्मचैधन्य की प्राप्ति मन के द्वारा हो रहा है तो प्रत्यक्ष मन के कारण है और मन के कारण ही उसमें ये सब आ रहा जी? है जीतना हाँ हाँ मानना पड़ेगा ये बोलते अब उसी से वो शुद्ध हो जाता है समान से वो आपशब्द प्रयोग का आप शब्द प्रयोग तो करते ही है वो प्रत्येगात्मक हाँ वो बराबर हो जाएगा लेकिन बराबर नहीं है वो क्या है क्रिया को संपन्न किए बिना अब आदर्श शुद्ध कैसे होता है आदर्श शुद्ध होता है जब साफ करेंगे क्रिया तो वहां भी चाहिए उनको क्रिया चाहिए क्रिया के बिना काम नहीं होता इतना ही मन शुद्धि के लिए चाहिए लेकिन मन शुद्धि और आत्मशुद्धि में हम भेद रखते हैं वो मन शुद्धि आत्मशुद्धि में भेद नहीं रखते हैं किसके द्वारा वो शुद्ध हो जाता वही वही अंध है वो मानते नहीं है ना वो वो नित्य शुद्ध मानेंगे मोक्ष नित्य प्राप्त मानेंगे तो क्रिया का क्या होगा मोक्ष नित्य प्राप्त नहीं मानते वो मोक्ष जो है संस्कार के बाद होता है तभी तो कह के आया हो कि वो बोलता है ना वो क्या प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं उसको ये प्रतिपत्ति मैंने बार बार उसके बारे में चिंतन करके चिंतन करके आपको उसमें तैयारी करना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा अब वो है ही नहीं है तो फिर आईना दुख का नहीं होना चाहिए दुख का अनुभव हो रहा है इसलिए वो है नहीं अब वो बनाना पड़ेगा बनाने के लिए बोलते बाकी आत्मा व्यापक है चैतन्य है ये तो मानते है हैं आत्मा को अचैतन्य नहीं मानते चैतन्य मानते तो है लेकिन इस प्रकार से संबंध है इस प्रकार से उसका संबंध है अब वो प्राप्त नहीं है पर मानना पड़ेगा जैसे द्विरी लोग मानते यही है द्विरी लोग भी तो यही मानते हैं आत्मा कोई जड़ कोई तो नहीं मानता आत्मा को चेतन वो भी मानते हैं वो नित्य शुद्ध नहीं मानते अमोक्ष नित्य शुद्ध है ये नहीं भी नहीं मानते वो पुरुषार्थ है करके प्राप्त करना पड़ेगा तो आँ। आँ। दुछ दुछ नहीं हम हम किसी भी अवस्था में मोक्ष को प्राप्त नहीं मान रहे हैं ये हम किसी भी अवस्था में मोक्ष को प्राप्त नहीं मान रहे हैं और उसमें अशुद्धता नहीं मान रहे हैं ये सब नहीं मान रहे और क्रिया का आश्रय किसी भी स्थिति में मोक्ष में नहीं मान रहे वो ऐसा नहीं है वो मान रहे क्योंकि पुरुषार्थ मोक्ष को मानने के लिए आपको क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा यही तो कह रहे हो आ वो है वो नहीं बता रहे हो वो अविद्या के द्वारा अप्राप्ति वाली बात वो नहीं कहते अविद्या के द्वारा प्राप्त तो अविद्या के द्वारा प्राप्त है ये बात नहीं ज्ञान को हेदु मानते हैं किंतु वो दूसरे प्रकार से मानते यहां ज्ञान उनके लिए ये प्रतिपत्ति कर्म को लेकर के ज्ञान है ऐसे हमारे स्वरूप ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं उनका वो प्रतिपत्ति कर्म को संबंध जो ज्ञान है वो होता है जैसा आत्मा नो उपास हो गया ज्ञान अब वो आत्मा का निरन्तर चिंतन करे ये बात इसलिए बिल्कुल निकट है कहते एक ही बात है किंतु इसमें अंदर है पहले सिद्ध होना और पहले सिद्ध नहीं होना और नित्य सिद्ध तो किसी चीज को मानते हैं, है ना इसका किसी चीज का मतलब है यह स्वर्ग भी नित्य सिद्ध नहीं है वो तो प्राप्त करना पड़ेगा इसी प्रकार आत्मा है ऐसा स्वरूप ऐसा है तो भी ऐसे ही और बाकी ये उत्पत्ति आदि के विषय में तो वो जगत को नित्य मानते हैं सब जगत की उत्पत्ति नहीं मानते जगत जो है इस प्रकार से नित्य है वो उनके वादी में पहले आया था ना टीका में जगत नित्यत्ववादी तो नाम ऐसा जगत को नित्य मानते हैं इसीलिए वो उत्पत्ति उसी में होता है बाद में नहीं होता है ये वह प्रक्रिया भी नहीं बोलते नित्य जगत में विकार होता रहता है जैसे परिणाम में आया था एक जो है कूडस्थ परिणाम है हाँ। और जो कुडस्थ परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन जो गुड़स्थ परिणाम मैंने ये परिणामी नित्यत्व है वो तो परिणामी नित्यत्व में जगत को माना है परिणामी तो है जगत लेकिन नित्य परिणाम होता वह नित्य जैसे सांगे मानते इसी प्रकार कुछ माने इसीलिए यह सूक्ष्मदा को लेके भेद है कि ये नित्य मानना है कि नहीं मानना है कि कर्म का स्पर्श कराना है कि नहीं कराना इसलिए भाष्यकार उसको लेके बोल रहे किसी भी प्रकार कर्म का स्पर्श करने पर कुछ न कुछ विकार मानना पड़ेगा पूरा अविकारी मान के एक तो कर्म का स्पर्श मानने के कोई मतलब नहीं इतना उनका कहना है तो वो नित्य मानो शुद्ध मानो जो भी स्थिति में जिसमें कर्म का स्पर्श होगा उसको विकारी किसी भी प्रकार मानना पड़ेगा ऐसा उसके बिना कर्म का स्पर्श नहीं होगा इसलिए बोला ना कर्म का आश्रय बनने से तब कर्म सिद्ध होगा कर्म का आश्रय आत्मा को बनाएंगे कैसे पहले आप ये अनुभव में नहीं है प्रमाण से नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर कैसे बनाएंगे आत्मा को नहीं बना सकते इसलिए तो ये प्रश्न था कि तो आत्मा में कोई विकार नहीं है मतलब तो ये नहीं है कि जो कहते हैं कि हमें आत्मा तो तो तो तो मतलब अनुपूर्ण हो कि आपके कहते हैं जीवन है वो वो है तो मतलब क्रिया तो इससे वो जैसे जैसे उन्होंने कहा कि अंतकरण संबंधी हो गा साधु चरुस्त है अनंतर ही माना जाता है की ज्ञान की उत्पत्ति होती है आपने कहा की ज्ञान में उत्पत्ति में साधन हो तो उसके इसको तो जीव को संस्थित ही पड़ेगा ना मतलब की जो भी आप बता रहे हैं जीव कुछ न कुछ जो कर रहा है उसका फल कहाँ जा रहा है यही प्रश्न है फल मतलब नहीं फल कहाँ जा रहा है फल आत्मा में जा रहा है कि क्रिया आत्मा में हो रही है कि कहीं होने सब तो फिर कौन सब तो प्रॉन जो अनुभव की बात होती है या रमना का अनुभव हुआ है लेकिन जो अनुभव की बात होती है वास्तविक मैं करता हाँ एक तरह से ये भी बात होती अनुभव जब भी कहते ज़िए ज़िए हो जब तक ज्ञान अनुभव में परिवर्तित नहीं होगा तब तो उसको नहीं मानना चाहिए बाकी तो शास्त्रीय है ना कि हम ये कह रहे हैं ना कि पढ़ते तो नहीं होगा अब पानी ठंडा रहे गर्म तो यही अनुभव होता है मतलब आप जाने गिलास दूर रखा हुआ स्पष्ट मतलब उसी प्रकार जब हम हम यही कह रहे हैं कि हाँ तो यह आत्मा में कोई नहीं है मैं मानता हूँ आत्मा में कुछ नहीं है तो मेरे तो है नहीं है कि नहीं है कि कि कि वो ही नहीं नहीं कुछ चाहिए थी ये ये ये यही तो, तो आप जो आपका कन्फ्यूजन है ना नाफ्यूजन सुनिए सुनिए जो आपका कन्फ्यूजन है वही इनका भी कन्फ्यूजन है जो पूर्व पक्षी बोल रहे हैं पूर्व पक्षी का पूरा कन्फ्यूजन उसी पे है वो आप जो कह रहे हैं वही पूर्व कह रहा है की किसी प्रकार आपको उसमें संस्कार भी मानना पड़ेगा क्योंकि पहले ऐसा नहीं था वो हो क्या मानना पड़ेगा उसको भी अब ये आदर्श थी क्या चीज है मतलब। आदर्श मतलब आदर्श को आप किस स्थान पे देख रहे हैं मेरा सामने है रिफ्लेक्ट मैं तो मेरी कर रहा या कुछ नहीं देखो वो नहीं ले नहीं ये आदर्श जिसको आप समझ रहे हैं ना ये आदर्श आत्मा है या बुद्धि है या मन है या अनुभव है क्या चीज है किस स्थान पर आप आदर्श को रख रहे हैं तो अंधकरण को करने का हम कोई विरोध है अंधकरण की बात ही नहीं कर रहे हैं ना यहाँ हम तो ये आत्मा की बात कर रहे हैं इसलिए आप मन बोल रहे हो कन्फ्यूजन होने से आपके प्रश्न आएगा तो आत्मा की बात हाँ आत्मा की बात कर रहे हैं वो आदर्श को मन के स्थान पर रखने पर कोई विरोध नहीं है और हमारा जो वहां का आता है वो मन के स्थान अभी अभी मैंने कहा साहित्य में ने लेके बोला अभी अभी कहा था कि वो उसी को लेके है उसी को लेके तो करना है तो सारे तीन सूत्र में तो वही तो बात पता क्या है उसके बिना तो आप अधिकारी नहीं बन सकते अदालत धर्मजी क्या में आ नहीं सकती इतना लंबा चौड़ा वहाँ बहुत छात्रार्थ क्यों किया वो तो है ही वहाँ वो कहाँ भूल गया है वो भूला नहीं है वो जिस पर नहीं हो सकता उसी पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वो हो गया करके क्यों क्योंकि आपका अभिमान अभी उसी के साथ ये के बन के बैठा हुआ है आप इसको अलग सोच ही नहीं पा रहे आप जब भी घूम भर के आएंगे मन में आ जाएंगे शरीर में आ जाएंगे तो मैं शुद्ध क्यों नहीं हो रहा हूँ मैं तो शुद्ध रोज हो रहा हूँ ऐसे सोचते हैं आप इसलिए यहाँ हो रहा है तभी उसी को लेकर आप वहां लेकर उसको तो देखने, तो देखने के लिए टॉर्च की आवश्यकता तो नहीं होती ना मतलब अगर डालने देखने के लिए ना mm. तो अनुभव हमेशा ने मानिए मतलब हम यहाँ पे इसलिए कर रहे थे समझिए मतलब की जो है वो जी वस्तु कर्म की सक्सेस है मनुष्य कर है मतलब अध्ययन कर रहेगा क्या ये है तो अनुभव में परिवर्तित होने के क्या करना पड़ेगा की वास्तविकों की ना कि जीवन मुक्ति की स्थिति है मैं ये भी कह किसी और को तो ना कि दुछे -दुछे लगे ये अवस्था है एक छोटा सा प्रश्न है और कुछ ठीक है नहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा वही तो करना जो करने के लिए बात बताए आप पहले वाला दूसरा सूत्र दोनों सूत्र के भाष्य फिर पढ़िए तब आपको पता चलेगा कि कहाँ करने के लिए बोला है कहाँ नहीं करने के लिए बोला ये स्पष्ट रखना पड़ेगा वो करने के लिए बोला है बिल्कुल करना है वो कहाँ करना है ये प्रश्न है हम ये ऐसे नहीं समझ रहे ये का जहां नहीं हो सकता वहां करने की बात कर रहे हैं तो जहाँ नहीं हो सकता वहां नहीं होता। यही उत्तर है उसका आप आत्मा के इस इस में ये ये प्रश्न ये तो जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना वो पूर्व पक्ष का प्रश्न है वो का, कारण क्या है कि हम आत्मा को शरीर आदि से मिल जाप करके आयसे करके ही जान रहे हैं अज्ञान के कारण हम कितना भी इसको अलग करके विचार करते समय हमें वो पॉइंट मिलता ही नहीं मतलब वो जिस बिंदु पर बोल रहे हैं वो बिंदु पकड़ में ही नहीं आती है तो घूम फिर करके हम उसी पे जाके खड़े हो जाते हैं अब देखो घूम फिर करके उसी में जाके खड़ा हो रहा है और क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो ये छात्र क्यों नहीं वो छात्र तभी बोल रहे हो क्योंकि आत्मा को अलग करने के बाद ही भाष्य का अपने भाष्यकार का अभिप्राय समझेगा क्योंकि वह असंभ अयम पुरुषा करके अलग रहता अब आप उसको अलग करके देख नहीं पा देख नहीं पा रहे हैं तो जब आप देखेंगे आपको अपना स्वरूप दिखाई पड़ेगा अपना स्वरूप अभी जिसको भी कहकर अभिमान लेके बैठे हैं तो वही दिखाई पड़ेगा तो इसीलिए उसको शुद्ध नहीं करने की बात करते तो आपको यह प्रश्न आएगा अरे उसको शुद्ध नहीं करना है फिर हमें क्या करना है ये लगेगा ना तो वही बात है इसीलिए उसको साथ अभिमान देख करके जब आप बात करेंगे तो वो तो वो विषय है ही नहीं आपको यहां आत्मा को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं भाषिकार के मन में उसके बारे में क्या बैठा हुआ है आप उनके जो उत्तर से एक एक पंक्ति में जो उत्तर बोल रहे उसको ध्यान में रखना उसके बिना वो पकड़ में नहीं आएंगे और फिर पूरा पढ़ने के बाद भी आप फिर यही प्रश्न करें क्योंकि सारा गुड़ करके कुछ नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है तो सब भूल गया क्या और बाकी जो पहले करके आए भूल गया नहीं भूला वो भी है और आगे वो सब कहने वाले भी है किंतु कहाँ होगा उस पर करो और जहां नहीं होगा उस पर करने की कोशिश मत करो व्यर्थ हो जाएगा अब तो ये बात है अब आत्मा को अलग करने के लिए अध्यासभाषी कहा अध्यास इसलिए कहा है कि आत्मा को अलग किए बिना ये पंक्ति आगे की पंक्ति कोई नहीं जाएगी अब यहां क्या है वो बार बार नहीं बोल रहे हैं बार बार इतनी नहीं बोल रहे कि आपने उसको ध्यान करके बैठा होगा कि वो आत्मा के स्वरूप को ऐसा देखते हैं और अनात्मा है उसके साथ अध्यास बोल रहे और अध्यास जब हुआ तो मिथ्या है बोल रहे तो इसका मतलब हम मिथ्या को बैठ करके ये सोच रहे अब यही उनके पूर्व पक्ष के प्रभाव करके इनके सिद्धांत में है वो दोनों मिला करके सब कुछ आत्मा का लक्षण मानते हैं किंतु ये नहीं मान रहे कहाँ कार्य हो रहा है कहें फल हो रहा है ये नहीं स्पष्ट है उनको स्पष्ट नहीं होने से क्रिया होती है इस प्रकार से होता है जब तक वो स्पष्ट नहीं होता आपको विचार के द्वारा इसको स्पष्ट करना पड़ेगा यहां यही ध्यान देना है ये विचार के बिना ये वेद कभी स्पष्ट नहीं होगा आप कृति में भी क्रिया करते रहो कोई क्रिया तो आप उसी के ऊपर कर रहे जिसको मिला के रखा है उसी को ऊपर खिचड़ी बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी को ऊपर फिर लगा रहे हैं। अब आत्मा के जब ये लिया आदर्श का वृत्ता आदर्श किस स्थान पे रख रहा है यह मुख्या है वहां आत्मा के स्थान पे आदर्श रख रहे हैं तो वही ही पूछ रहा है पूर्व का प्रश्न देखो आत्मा को रख वो साफ करने की बात कर रहा है और सिद्धांत क्या बोल रहे हैं कि आत्मा में क्रिया करें तो नहीं हो सकता आत्मा को वहां आदर्श जैसा नहीं कर सकते तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आसान नहीं है आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा अध्यास अभी भी हिला नहीं है अध्यास नहीं हिला है तो विचार उसी को लाए लाएगा खड़ा कर करके तो अभी अभी हमने बताया भी है देखो आदर्श के संस्कार में क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता भाषाकर देखो क्या कह रहे क्रिया आश्रय तो रात्मना। क्रिया का आश्रय बना नहीं सकते उसको आप दर्शन करने की साफ करने की बात कैसे करेगी ये पूछ रहे हो क्योंकि तो उनकी दृष्टि में आत्मा बिल्कुल अलग है क्रिया का आश्रय संबंध उसमें है ही नहीं और प्रिया का आश्रय संबंध बाकी चीज में हो सकता है जिसमें अध्यास हुआ उसका हो सकता है इधर इधर अध्यास में दूसरे के साथ दूसरा भी हो गया ना उसमें हो सकता है कि इसमें नहीं हो सकता वो बाद में कहेंगे इसके बारे में अपने आप कहेंगे कि कहा हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है सब ये सब बोलेंगे इसीलिए ये स्पष्ट ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसा एक बार दो बार और दूसरा क्या है ये सुनते जाएंगे अब ये ये जो बिंदु है इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो भाष्यकार ये भाष्य क्या चल रहा है किस बात को लेके चल रहा है कुछ पता नहीं चलेगा राम जी को भी नहीं जानता सीता को भी नहीं जानता फिर कैसे ऐसी हो जाएगी वो तो कथा कुछ चल रही है किसकी कथा क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलेगा ये कितने क्यों बहुत बड़ा झगड़ा क्यों कर रहा है ये मालूम क्यों हो रहा है क्योंकि बहुत तो कुछ बोल रहा है यहाँ वो समझ नहीं आता तो वो अलग हो जाता है इसलिए वो बुद्धि को रख के बोल रहे अन्य आश्रय करके नहीं वो भाष्यकार तो उसति में बैठा हुआ है वो आत्मा के साथ तो मतलब असंख्य भाव से बाट के देख के तब ये कर्म को लेके बात कर रहे तभी तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया क्रिया आश्रय तो अनुभूत आत्मना और क्रिया का आश्रय वो बना ही नहीं सकते आप कहा से क्रिया का आश्रय बनाने जा रहे हो नहीं हो सकता उसको धोया नहीं जा सकता और धोने के लिए वो विषय बनना पड़ा नहीं हो सकता इसलिए हमने कहा आकाश को झाड़ू नहीं लगा हमारे स्वामी कहते थे ये दृष्टान इसलिए हमने वो कहा हाँ ये ये बिल्कुल स्पष्ट है आकाश में झाड़ू लगा सकते हैं नहीं हो सकता वो हो ही नहीं सकता इसीलिए असंभव को आप संभव बनाने की पूरे कोशिश कर रहे हैं जिंदगी भर वेदांत पढ़ के साधन करके ये कुछ कर, जो भी कर रहे हैं ये असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो झाड़ू नहीं लगता है तो उसको झाड़ू लगाने की प्रयत्न कर तो क्या होगा हो होगा ही नहीं अब असली जगह जहां झाड़ू करना चाहिए वहां नहीं हो पाएगा क्योंकि जहां नहीं करना चाहिए वहां करने में लगे हुए हैं और असली जगह जहां करना चाहिए वो नहीं करेगा क्या वेदात सुनने के बाद सबसे पहले संध्या बंदन पूजा पाठ भगवान के ध्यान करना ये स्नान करना नित्य नियम करना छोड़ देता है क्यों वो तो सोचता है कि इसमें तो कुछ होने वाला नहीं और वहां होने वाला है जहां होने वाला है उसको छोड़ देता है और आत्मा पे तो नहीं होने वाला है और उसको देकर पृतव में जाऊंगे मन अलग हो गया ना इसीलिए उसको प्राप्त नहीं होगा होने वाले जगह में यदि किया होता झाड़ू जवान लगे वहां साफ हो सके ऐसी जगह पे झाड़ू लगे तो साफ होने की संभावना थी हो, जा, हो जाता किंतु ऐसे जगह लगाने लगे हुए हैं और जहां लगाने के लिए योग्य है वहां नहीं लगा रहे ऐसे हो करके हम साधना आदि से हो जाते हैं ऐसे इसी से ये द्वैधवादी चिड़ते द्वैद वेदांत में इनको मायावादी आदि करके ये द्वैदवादी इसलिए चिड़ाते हैं कि तो उनको यह भेद समझ में नहीं आया और बाद में ये जो साफ करने की बात जब आते हैं संस्कारित करने की बात आते हैं तो वो कहते हैं कि भाष्यकार ने सारा संस्कारों को नष्ट करने के लिए कहा ऐसे बोलते ये ऐसे वाक्य में दिखता है क्या ये और ये जो हमारे रामानुचाचार्य जी है उन्होंने ये चतुसूत्र पर ये चतुर्थ सूत्र पर सबसे लंबा भाष्य लिखा उनका तो पूरा ब्रह्मसूत्र में एक ही भाषा है बोल सकते हैं ये चतुर्थ सूत्र पर वो पूरा लिखे वो आजादी जाए जिन्हें ऐसा कहा ये गलत है ये गलत है वो गलत है ये गलत है इसे बोलते हैं है तो उनको खराब हो गया कि ये तो बिल्कुल वो कोई संस्कार कोई क्रिया को कुछ नहीं मान रहा है ऐसे में तो हमारे पूरा चौपट हो जाएगा और लोग कर भी रहे हैं ऐसे सब अपना मनमानी कर रहे हैं और वो बेदांत बोल रहे कि तो बोलता हमारा कुछ नहीं होता हम कुछ भी करें ऐसे करके लोग बोल रहा है तो बिल्कुल उद्ड जैसा भी हो रहा है ये देकर के तो उन्होंने चिल्ला और केवल आप श्रीभाष्य में देखेंगे चतुर्थ सूत्र पर ही भाष्य है उनका मतलब वो जो होता है बाकी सब ये प्रकार है ना वहां के इधर से वो किया अपने इधर उधर पक्ष बता दिया जहाँ द्वैध के छाया है वहां द्वैध को बना दिया इत्यादि करके गया लेकिन तर्क के रूप में एक ही भाष्य उन्होंने लिखा है सूत्र पर और कुछ नहीं लिखा बाकी सब शंकराचार्य जी के जैसे लिखा वही है अब उसमें भी जितना उन्होंने उपस्थित किया प्रतिपक्ष उपस्थित किया गलत करके जो भी उपस्थित किया उसका किसी का उत्तर नहीं दिया उत्तर नहीं दिया खाली प्रश्न करके छोड़ दिया ऐसा माया कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है ऐसी क्रिया क्यों नहीं हो सकती ये ये करके छोड़ दिया इसीलिए इन्होंने झीक नहीं समझा है ये सब भ्रमित करने के लिए ऐसे ऐसे करके उन्होंने शब्द तो बोल दिया जबकि उसका उत्तर भी मैं चाहिए था कि स्थिति में ऐसा है तो आप क्या करोगे इस स्थिति में कुछ नहीं बोला इसलिए वो ऐसे प्रामाणिक नहीं होते हैं यहाँ आप देखिए प्रश्न भी भाषिकार उठा रहे हैं और उसकी युक्ति भी दे रहे हैं उसके बाद उसका समाधान भी दे रहे हैं और समाधान के लिए भी युक्ति दे रहे हैं। तो ये जब ठीक समझेंगे तब आपको यह समझ पाएगा इसलिए ये मुख्य है इस दृष्टि से मुख्य है बाकी तो कुछ को उधर कोई विशेष चीज नहीं है ठीक पच्छांदर पच्छांदर है देखिए पक्षांतर पक्षांतर संस्कार पक्ष को लेके तदा भाव वक्तुम संस्कार दैरिध्य संस्कार संस्कार या मोक्ष नहीं हो सकता है इसको दिखाने के लिए संस्कार का दो प्रकार का एक तो गुणा आधारे न संस्कार और दोष अपनयने न संस्कार दो प्रकार का संस्कार <coughs> है प्रकार प्रकार प्रसिद्ध निपादो दो निपाध है संस्कारो ही नामा स्वराज निपात मव्यम से ही नामा ये दोनों को निपाध हो जाता है क्योंकि ये स्वार्थ नहीं है इसमें निपादन से जुड़ा है कि किसके लिए प्रकार और प्रकारी दोनों को दिखानी लिए किस प्रकार और किस में हो जिस प्रकार जिसमें होता है उसको बोलते जैसा गुणाधान किस में होगा जिस वस्तु में होगा वो गुणाधान प्रकार हो जाएगा और जिसमें होगा वो प्रकारी होगा गुण आधान मुक्त न संस्कार दायित गुण आधान करके मुक्ति का संस्कार नहीं हो सकता क्योंकि न गुण कारण क्या है अनाधेय ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपता मोक्ष से ब्रह्म में कोई गुण का आदान करने की संभावना नहीं है इसलिए उसमें नहीं हो सकता दोष निराशने न भी न तस्या संस्कार्यता इत्यादा और दोष का निरासन करते हुए उसको मोक्ष को संस्कार्य नहीं बना सकते तस्या मन अच्छा मुक्ते है टीकाकार ने मुक्ति शब्द का प्रयोग किया तो मुक्ति का संस्कार नहीं हो सकता ना भी दोष अपनयने न दोष अपनयन के द्वारा भी नहीं कर सकता क्योंकि आगंतुक गुण दोषयोर अभावे भी नैसर्गिक अविद्यादोषा तन्निवृत्त्या मुक्ते संस्कार्यता शंका में तो शंका करता है पूर्व ठीक है आगंतुक दोष और गुण नहीं है मोक्ष में आगंतुक मैंने बाहर से आया हुआ पूर्व में नहीं रहता बाद में आया उसको आगंत आगंतुक होता है बाद में आया हुआ किसी निमित्त से प्रकट हुआ तो आगंतुक गुण दोषय अभाव तो गुण और दोष आगंतुक मुक्ति में नहीं है ऐसा होने पर भी नैसर्गिक अविद्या का अविद्या तो है पहले अध्यासभाषी में कहा था नैसर्गिक अविद्या के बारे में कहा तो नैसर्गिक अविद्याष है उस दोष को हटाने के लिए तन मुक्ति है संस्कारिता उसकी निवृति के द्वारा मुक्ति में आ जाए अभी तो ये तो मानते ही है कि दोष का हटाना है दोष हटाने से भी मुक्ति मिल जाती है तब तो उसके द्वारा संस्कार माना जाता है तो बोलते हैं कि यह भी ठीक नहीं है अब एक को देखो ये जब बोलते हैं तो कौन समझ सकता किस स्थिति में रह के भाषाकार इसका उत्तर बोल रहे हैं अब नहीं समझ सकते क्योंकि यहां तो आप मानते ही अविद्यादोष है पहले कह के आया उस अविद्या को निवारण करना है इसके लिए ज्ञान चाहिए वो चाहिए चाहिए सब बोल के आया है फिर अब उसका निराकरण करते हैं ऐसा लगता है जो बोले हुए जो बो, पहले कहे हुए वो नहीं, नहीं समझ पा रहे हैं ना इसीलिए क्या होगा कि अविद्या का निवारण बोलने से फिर हमें वो सब चाहिए होगा इसलिए वो रामानुजा जी जा कभी तो भ्रम हो गए उन्होंने पहले बोला ये अविद्या है उसका निवारण करने के लिए सारा सुशासन करना चाहिए बोला और बाकी में बोलता है कि वो अविद्या भी नहीं है वो उसमें नहीं है कुछ करना जरूरत नहीं कुछ भी नहीं कर सकता वो अब ऐसे करके छोड़ना ठीक नहीं है तो परस्पर वृद्धवाची किया बहुत आक्षेप लगाते और ऐसे ऐसे शब्दों तो वहां प्रयोग किया ना कुछ बड़े आचार्य जो शिष्टाचार्य शिष्टाचार के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए आय शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए शब्दों का भी प्रयोग किया होगा जल हाँ हाँ हाँ पूरा उनको कैसी बात किया है बाद में तो वो इससे हुआ है क्योंकि कोई भी अभी भी वो उपलब्ध है कोई भी आप उड़ा के पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इनका कोई तर्क तो सामान्य रूप ऐसी कुछ मायना नहीं रखता है इसे तर्क दिया चार् हुआ और कोई उससे आगे कर नहीं सकते इसलिए उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य नहीं लिखा तो किसी ने पूछा उनके परम्परा वाले ने तो आप आ, उनका तो खंडन किया, आप उपनिषदों पर क्यों नहीं भाष्य लिखते तब बोलता है कि उपनिषदों पर भाष्य लिखना इतना आसान नहीं और जो कुछ शंकराचार्य लिखा उसे अलग लिखने के लिए कुछ नहीं उन्होंने समाप्त बोल जाए ऐसा करते छोड़ जाओ उपनिषदों पर नहीं लिखा है रामायंचा गीता पर और इस पर लिखा और अन्य स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हाँ तो इसीलिए नैसर्गिक दोष रूप मानकर उसके निवृत्ति के लिए संस्कार माना जाए और उस संस्कार के लिए क्रिया मान मान सकते हैं ऐसी तो शंका कर रही है यहां सिद्धांत एक देशी की शंका है पूर्व पक्ष से भी नहीं है ये तब बोला कि वो भी नहीं है क्योंकि स्वात्म धर्म एवं संरो मोक्ष क्रियया आत्मी संस्क्रिय माणे अभिभाज्य दे पूर्व पक्ष ने किया ये शंका शंका पूर्व पक्ष ने किया अभिभाज्य और यदा आदर्श निर्घर्षण क्रियया संस्क्रियमाणे भास्वरस्व धर्मी चेत ऐसा कहा तो उसके लिए कहेंगे तो ये पहले पूर्व पक्षी ठीक है वस्तुतः स्वात्म प्रदीत्या धर्म सन्नीति यावत वस्तु मन स्वभावतः वास्तव में आत्मा ही स्वरूप में है किंतु अविद्या के कारण दूसरा हो गया तिरोभोत हो गया ऐसी स्थिति स्वाभाविक क्रियाद अभिव्यक्तो दृष्टान्त स्वाभाविक स्वरूप अन्य होता हुआ उस अन्य निमित्त से तिरस्कृत हुआ वो स्वरूप जैसे चमकना न चाकचक्य जो चमक है वो आदर्श का स्वरूप है दर्पण का स्वरूप है वो चमकता है और प्रतिबिंबित प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है अब ऐसे स्थिति में उसका स्वरूप में धूल आदि आ गया कुछ और उसमें मिल गया इसके कारण वो स्वरूप उसका तिरस्कृत हो गया अभिव्यक्त नहीं हो रहा स्पष्ट नहीं हो रहा तब क्या है उसको स्पष्ट करने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी क्रिया करने से हो जाएगा तो किम आत्मा स्वाश्रय क्रिया दोषा अपन संस्क्रिय दे किम व अन्य विकल्प आदि निरस्कृत देखो आप संस्कार की बात करते हैं दर्पण जैसे संस्कार की बात करते हैं तो क्या आत्मा स्वाश्रय क्रिया से दोष के निवारण के द्वारा संस्कृत होता है आत्मा में क्रिया हो रही है किसके लिए आत्मा में सिर्फ दोष को निवारण करने के लिए ऐसा आप मानते हो अथवा आत्मा अन्य है अन्य में क्रिया होती है उसके द्वारा आत्मा संस्कृत माना जाता है जैसे कपड़ा शुद्ध होने पर व्यक्ति को शुद्ध माना जाता है इसी प्रकार ये दो विकल्प किया अपने में होने वाली क्रिया से अपना संस्कार हो जाना दूसरे में होने वाले क्रिया से अपना संस्कार मान लेना दो होगा तो कहते हैं दोनों में विकल्प करके आज निरस्त पहले वाला नहीं हो सकता आत्मा में होने वाले क्रिया से आत्मा का संस्कार नहीं मान सकते क्योंकि क्रिया आश्रय अनुभव तेरह आत्मा में कोई क्रिया का आश्रयत्व संभव नहीं है तो कहां से आगू आत्मा हमको स्वीकार नहीं हो आत्मनो आत्मनोअसंग न क्रिया आश्रयत्व योग्यता इति अयुक्तम क्रियावत्व इच्छता तद योग्यवाद आप कहा की बात कर रहे हैं तो आप मानते हैं आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है किंतु हम मानते हैं आत्मा में क्रिया होती है आत्मा में क्रिया नहीं होती है आप मान रहे हैं ना आप अपने घर में मान लो हम अपने घर में क्या मानते हैं क्या आत्मा में क्रिया होती है तो इसलिए हमारे लिए संस्कार हो जाएगा आपके लिए भरे ना हो ये कह रहे हो पूर्व कह रहे हो आत्मनो आत्मा नो असंग आत्मा असंग होने से न क्रिया आश्रय और योग्यता, आप कहते हैं आत्मा असंग है इसलिए क्रिया का आश्रय योग्यता आत्मा में नहीं है ऐसा जो आप कहते हैं यायुक्त ये ठीक नहीं है क्योंकि हम नहीं मानते हम तो ये मानते हैं क्रियावत्व इच्छता तो क्रियावत्व मानने वाले जो तो हम हैं हम क्या है हम क्रियावत्व मानते हैं मानने वाले जो हम है हमारे हम लिए तो तय अयोग्यवादित ये जो आत्मा का अपोग्य तो हो जाएगा और आपके कथन भी अयोग्य हो जाएगा गलत होगा जा। ये इसके लिए जब आशंका किया तो उसके उत्तर में कहा भागीदार ने देखो यदा आश्रया क्रिया तम अपूर्वती नव आत्मान लभ यदि आत्मा क्रियया विक्रियेगा अनित्यत्मात्मा प्रसत्य ये कहा कि जिस को आश्रय लेके क्रिया प्रवृत्त होती है वो वस्तु यदि क्रिया को आश्रय करने में योग्य नहीं है ऐसे स्थिति में वहां क्रिया प्रवृत्त होगी ये नहीं कर सकती है ना क्रिया को अमुक क्रिया को प्रवृत्त होने के लिए एक आश्रय चाहिए वो आश्रय में क्रिया प्रवृत्त होना योग्य होने चाहिए तब आश्रय में प्रवृत्त हो अन्यथा नहीं होता ना? आत्मा में हो नहीं है इसलिए नहीं होता आत्मनोपी विकारी आत्मा भी विकार हो जाएगा बोलते आत्मा विकारी नहीं है अविकारीो यम यदि आत्मा को विकारी मानेंगे तो अनित्य दोष आ जाएगा यह अनिच्य दोष से आप किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकते आत्मा को विकारी मानगे फिर अनित्य मानना पड़ेगा अनित्य मानना तैयार है तब तो विकारी मान लो ऐसे नहीं होता है अब नित्य मानना चाहता है फिर विकारी भी मानना चाहता है ऐसे नहीं होता एक न केवलम आत्मनोविकारी युक्ति विरोध अभी आगम विरोधो भी केवल आत्मा विकारी है इसमें युक्ति का विरोध है इतना ही नहीं आगम का भी विरोध है गीता वाक्य दिया निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुति समुच्चयाथ निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुति भी है न जाय दे मृयदेवा इत्यादि स्मृति संग्रह आदिपत और न जाय दे इत्यादि श्रुति भी है ऐसे कठोपनिषद श्रुति है और इसी प्रकार स्मृति भी भगवद गीता भी है आगम वादनम अनिष्टम वैदिका नाम शेष है तश्च अनिष्टम का वो हमारे लिए इष्ट नहीं है हमारे लिए मतलब हम दोनों के लिए अवयो हो हम दोनों के लिए इष्ट नहीं है क्योंकि पूर्व पक्षी भी आगम को मानता है और हम भी आगम को मानते हैं दोनों आगमवादी है ना इसीलिए हमको तो ये इष्ट नहीं है कि आगम को माने बिना कार्य सिद्ध करे इसलिए नहीं हो सकता हमारे पक्ष तो आगम के सहित सदृश होना चाहिए तो आगम का सदृश नहीं है तो निष्द्ध होता आद्य पक्ष अयोग्यम निगम थी पहले पक्ष नहीं बन सकता था उसके लिए निगमन देते तस्मात न स्वाश्रया क्रिया आत्मा न संभव ये बार बार करेंगे आत्मा आश्रय क्रिया संभव नहीं है आज क्रिया संभव नहीं है, आत्मा में आश्रय कोई क्रिया संभव नहीं है द्वितीय मिला दूसरा कहते हैं अन्य आश्रय या क्रिया या अन्य आश्रय क्रिया करके उसी को आत्मा का संस्कार मान लिया जाए ऐसा भी नहीं कर सकता है इसलिए मन को शुद्ध करने से आत्मा शुद्ध होता है यह मानना भी ठीक नहीं बुद्धि को शुद्ध करके आत्मा शुद्ध हो जाती है यह भी मानना ठीक नहीं जब शरीर को शुद्ध करके आत्मा शुद्ध नहीं होती है तब तो वो किसी भी माने मैंने अवय को शुद्ध करके आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है लिंग का शरीर है और आपका जो स्थूल शरीर है इनमें किसी से भी शुद्ध करके आत्मा को शुद्ध मानना ठीक नहीं है अब उसको शुद्ध मानो जिसमें शुद्धिकरण कर रहे हैं उसको मान लो उसी के द्वारा आत्मा शुद्ध हो क्या मतलब आप आत्मा को वहां मतलब क्या बोलते हैं मिला के रखा है ताद आत्म करके रखा है शरीर से शुद्ध हो जाता है मैं शुद्ध हुआ ऐसा मानता है मतलब वो मैं कौन है आत्मा आत्मा को आप शरीर के साथ मिला के रखा है ठीक है शरीर में अशुद्धता है तो शरीर को साफ किया स्नान तो करना चाहिए साफ किया तो अच्छा है और वो तो उससे वो शुद्ध हो जाता है उतनी शुद्धता वहीं तक मान लेना उधर नहीं ले जाता आत्मा में नहीं ले जाता आत्मा से शुद्ध नहीं हुआ तो यही कहते हैं क्रियाया स्वाश्रय तदयुक्त व अतिशय हे देखो क्रिया का ये स्वभाव है वो जहां संबंध करता है जिसमें क्रिया होती है उसमें कोई विशेष को सिद्ध करता है विशेष मतलब कोई घटाता है या जोड़ता है कुछ ना कुछ करे अतिशय अतिशय मतलब कुछ भी भेद कर देता है पहले जो नहीं रहता बाद में कुछ बन जाता ऐसा अथवा तदयुक्त क्रिया से युक्त जो संबंध है जिसमें हो रहे उसके साथ संबंधित को ऐसा कर देता है दो काम करता है दोनों में से एक करता या तो जिसमें क्रिया हो रही है उसको शुद्ध करते है जैसे घर्षण क्रिया से दर्पण शुद्ध होता है अथवा तदयुक्त उसके साथ संबंध रखने वाले को शुद्ध करता है जैसे वस्त्र से शरीर आदि को ऐसा असंग से आत्म आश्रय बुद्धि आदि असंबद और असंग आत्मा यदि है तब तो ये दोनों आश्रय नहीं बनता है स्वाश्रय भी नहीं बनता है पराश्रय भी नहीं बनता है तो तद आश्रय बुद्धि का संबंध नहीं होगा न तद क्रिया संस्कारम, आत्मनि आधाधुम अल इसीलिए अन्य आश्रय क्रिया तनिष्ठा माना अन्य आश्रय क्रिया संस्कार उसी में होने वाले जो संस्कार क्रिया संस्कार।, संस्कार ये क्रिया संस्कार एक पद होना चाहिए क्रिया संस्कार आत्मनि आधादुम आधादु आत्मा में आधान नहीं किया जा सकता अलम्बन बहुत अवध तो नहीं हो सकता बस वो वो ऐसा सोचना बंद कर लो कि असंग आत्मा को असंग आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम बाकी सब करेंगे ऐसा नहीं होगा असंग आत्मा को शुद्ध किया नहीं जा सकता क्योंकि वो संघ करेगा नहीं कब आपकी शुद्धता के साथ भी उसका कोई संघ नहीं होगा इसीलिए वो नित्य शुद्ध मान करके चलना पड़ेगा नित्य शुद्ध मानना नित्य शुद्ध मानना नित्य बुद्ध मानना और वो नित्य स्वरूप है उसका मानना और जो जो उसमें गुण है वो सब नित्य है और स्वरूपता है यह अपने आप सिद्ध हो जाता है क्योंकि किसी नित्य शुद्धत्व तो, बुद्धत्व तो, मुक्तत्व में ना नहीं सकते उसको तो यदि है तो है नहीं तो नहीं है आप तो मानते हो उसी प्रकार आत्मा को तो फिर यह नित्य मान लो बस नित्य मानने के बाद भी संस्कार नहीं हो सकता ऐसा करके उनको बांध के रखा एक तो वो आत्मा को इतनी मानते हैं वो नित्य मानते हैं तो नित्य मानने पर ये सब लगाना पड़ेगा नित्य माने तो कैसा नित्य शुद्ध रूप से नित्य है क्या शुद्ध रूप से वो बोलेंगे कि शुद्ध रूप से है, शुद्ध रूप से तो ग्रुप ऐसे माने ऐसे करके उनको स्वीकार करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं कर्म करके बनाना नहीं कर्म को छोड़ करके जो है वो रह सकता है यदि कर्म को छोड़ के आप कुछ नहीं मानते हो आत्मा में वो चीज को कर्म के बाहर नहीं मानना चाहिए मानेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि विकारी हो जाएगा ऐसे पूर्णमद पूर्णमिद ओम दश्यूर्णसूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य षाति शांतिमार